दे। अन्यथा सतह निमित्त अन्य संकलेश परतंत्रास्थिता अर्थात जो विज्ञान जो ज्ञान होता है वो सनिमित्त अर्थात स विषय ज्ञान होता है तो विषय रहेगा अन्यथा अगर विषय नहीं मानेंगे तो द्वयनाशत ज्ञान में वैचित्र नहीं आएगा नाना प्रकार की ज्ञान होता है बाहर में विषय नहीं तो है तो ज्ञान नाना प्रकार क्यों होगा और दूसरा हेतु देते है की संकलेश उपलब्धेश दाह पीड़ा इत्यादि जो होती है उसका अनुभव भी होता है अगर बाहर में विषय नहीं है तो ये पीड़ा का अनुभव क्यों होगा तृतीय हेतु है कहते हैं परतंत्रास्तिता मता बाह्यार्थ तो पदार्थ तो है दूसरे मत में भी ये कहा जाता है दक्षिण पार्श्व तृतीय पंक्ति देख लैचित्रुपत्ति प्रयुक्त फल चतुर्थ पाद व्याख्यान कथ्यय वैचित्रुपत्ति तत्प्रयुक्त फलम प्रत्यय ज्ञान ज्ञान में वैचित्र्य ना प्रकार के ज्ञान होता है उसका अनुपपत्ति अगर बाह्यर्थ नहीं मानेंगे तो बाह्य बाह्या अस्वीकारे प्रत्यय वैचित्र्य न उपपद्यते प्रत्यय वैचित्य अन्यथा अनुपत्तिया बाह्या तो प्रत्यय वैचित्र्य ये नहीं हो पाएगा बाह्य बाह्यर्थ अगर नहीं मानेगे तो तो इसका फल चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद में परत अंतरास्तीम होता तो दूसरे लोग भी इसको मानते हैं अतः अतः प्रत्यय वैचित्र दर्शना प्रत्यय वैचित्रना प्रकार से भेद दर्शन प्रत्यय में वैचित्र होता है घट गया पटज्ञान ये सब होता है परेशा परतंत्रस्थिता मता कह पर तंत्र परतंत्र इति तनती जो पार कर देता है मुक्त करता है तो रक्षा करता है वही हो जाएगा तंत्र तो परतंत्रम इति अन्य शास्त्रम, परतंत्रम अर्थात तो, अन्य का जो शास्त्र है सभी का अलग अलग दर्शन होता है तस् परतंत्र परतंत्र का अर्थ परतंत्र का जो आश्रय है कोई भी दर्शन होता है तो दर्शन का कुछ विषय होता है तो परतंत्र का आश्रय क्या है कहते हैं बाह्यर्थ से बाह्य अर्थ दो नंबर टिप्पणी दिया परतंत्र आश्रय से परतंत्र प्रतिपाद्य से परतंत्र से जो प्रतिपाद्य होता है बाह्यर्थ भाष्य में बाह्यर्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्थिता मता अभिप्रेता ज्ञान व्यतिरिक्त बाह्यर्थ है ज्ञान में वो इस प्रकार की नहीं ज्ञान से भिन्न भार में अर्थ भी है हमको घट ज्ञान होता है और बाहर में घट भी है इति मता मता अर्थात दूसरे लोग मानते हैं ठीक है टीका स्वभावेदेन एवो बाह्य अलंबन वैचित्रंतरेण स्वगतम वैचित्र्य घटिष्यते तत्रह विज्ञानवादी कहता है प्रज्ञप्ति जो हमको ज्ञान होता है उसका स्वभाव भेदे स्वभाव भेदे छह न स्वरूप विशेषण विलक्षण स्वरूपेण ज्ञान का स्वभाव ही है कि नाना प्रकार होकर के वो दिखेगा तो ज्ञान का स्वभाव भेद वो बाह्य आलम्बन वैचित्र्यम अंतरेण ज्ञान का एक विषय होता है कहते हैं विषय अलग अलग होने से ज्ञान अलग अलग होता है विज्ञानवादी कहते हैं कि बाहर में विषय नाना नहीं होने पर भी उसको अपेक्षा नहीं करके भी ज्ञान अलग अलग होगा बाहर में विषय नहीं नहीं चाहिए बाह्य आलंबन वैचित्र्यम अंतरेण स्वगतम वैचित्र्यम स्व गया ज्ञान ज्ञान में वैचित्र्यम ज्ञान नाना प्रकार की घटेगा घटिष्यत्र तो ऐसे विज्ञानवादी कहने से बाह्य अर्थवादी कहता है भाष्य में नहीं प्रकाश मात्र मात्रीता वैचित्र्य मंत्रण स्वभावेदेन एवं वैचित्र्यम संभवतीज्ञप्ते है विज्ञान का जो घट ज्ञान पट ज्ञान होते हैं कहते हैं तो, प्रकाश मात्र स्वरूपाया ज्ञान तो केवल प्रकाश मात्र है तो उसमें नील पीतादि बाह्य आलम्बन वैचित्र्यम अंतरेण नील पीत इत्यादि बाह्य आलम्बन जो बाहर में नील पीत रक्तहरित अलग अलग है तो ज्ञान भी उसी प्रकार की होगा अगर बाहर में कोई आलम्बन अलग अलग नहीं है उसके बिना स्वभाव भेदेन न एवं वैचित्र्यम पहले कर दिया था नहीं संभवती बाहर में आलम्बन अलग अलग विषय अलग अलग नहीं है तो ज्ञान अलग अलग नहीं होगा है पूर्व पृष्ठा में अभी विज्ञानवादी कहता है औपाधिकम तरही प्रत्यय वैचित्र मित्र आशंख्य तो बाहर में विषय क्यों मानते हैं ज्ञान ही अलग अलग होगा बाह्य अर्थवादी कहते हैं ज्ञान अलग अलग कैसा होगा कोई एक पदार्थ अपने आप में अलग अलग कैसे होगा अभी विज्ञानवादी कहते हैं औपाधिकम तर प्रत्यय वैचित्र स्टिका एक है तो उसके पास कभी लाल पुष्प रख देंगे कभी पीला पुष्प रखेंगे कभी हरित पुष्प रखेंगे कभी नील रख देंगे तो का अलग अलग वर्णों का दिखेगा ये सब पुष्प को कहा जाता है उपाधि वो रहने से स्फटिको अलग अलग दिखेगा अभी विज्ञानवादी कह रहा है कि औ उपाधि तरही प्रत्यय वैचित्र्यम कोई उपाधि के चलते प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान ज्ञान का वैचित्र्य हो जाएगा यदि आशंख्य बाह्य अर्थ अतिरिक्त उपाधि अनुभगमत मिहा बाह्यर्थवादी कहता है कि आप उपाधि ज्ञान में किसको मानेंगे तो उपाधि मात्र के तो वो ज्ञान से भिन्न होगा जो पुष्प को आप स्फिकों के पास रखेंगे अलग अलग रंग के पुष्प को वो पुष्प स्फटिक से अलग है तभी तो इसको उपाधि कहेंगे इसी प्रकार की आप कहेंगे कि ज्ञान में एक उपाधि आएगा उपाधि के चलते ज्ञान की नाना प्रकार हो जाएगा ये उपाधि ज्ञान से भिन्न होगा होगा तो बाहर कहते हैं वही तो हम कहते हैं ज्ञान से भिन्न एक अर्थ को मानना पड़ेगा तो अगर ज्ञान से भिन्न एक अर्थ को मानना पड़ेगा फिर आप उसको उपाधि क्यों कहते हैं, हैं वही तो हम कहते हैं अर्थ है जो गटो नील पर्वत ये सब जो, जो अर्थ है वही उपाधि ज्ञान के लिए नाना हो जाएंगे तो ये बाह्यर्थवादी कह रहे हैं भाष्य में एव नीलादि स्फटिक से नीलाधि उपाधि जैसा उपाधि नील पीत रक्तहरित इत्यादि उपाधि उसके बिना स्फटिक में वैचित्र नहीं होगा न घटते इति टीका में तृतीय पाद हेतुअत परत्व अवतारयति पहले द्वितीय पाद अंतर मतलब हेतु कहने में गया द्वितीय पाद कहा अन्यथा प्रत्यय में वैचित्र नहीं होगा तो प्रत्यय अन्यथा अनुपत्या आपको बाह्यर्थ मानना पड़ेगा अभी बाह्यार्थ है इसके लिए दूसरा हेतु कहते हैं क्या कहते हैं तृतीय पाद संकलेश संकलेश ये बन्नी से दाह हो गया इसका उपलब्धि होती है इसलिए मानना पड़ेगा कि बन्नी है कि दाह हुआ ये सब मानना पड़ेगा भाष्य इत पर बाह्यर्थ से ज्ञान अस्तिता ये भी कारण है परतंत्र आश्रय से परतंत्र का जो आश्रय परतंत्र दूसरों का दर्शन उसका आश्रय आश्रय का विषय दुर्ग का दर्शन का जो विषय है बाह्य अर्थ वो बाह्यार्थ ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से वो भिन्न है उसका अस्तित्व है इत इस कारण से भी। क्या कारण है तो कह देंगे संकल्प सु उपलब्धेश से दुख कष्ट भाष्य में संकलेशनम संकलेश दुखम इत्यंत्र जो बाह्य अर्थ वाला ही बोल रहे हैं ज्ञान के अतिरिक्त कुछ होना चाहिए हा? बाहिया। और परतंत्र मतलब परतंत्र का भी वो विषय है अर्थात तो जैसे न्यायिक वैशेषिक का ये लोग भी इनो का दर्शन है ये लोग का जो दर्शन है वो केवल कहते हैं विज्ञान मात्र कहते हैं ना उनका और भी कुछ है भी था था। तो उनका दर्शन का विषय क्या कहते हैं भाई अर्थ मतलब अर्थवादी कहते खाली हम नहीं कहते हैं दूसरे लोग भी ये बात कहते हैं उनका दर्शन का विषय परतंत्र दूसरों का दर्शन वो दर्शन का आश्रय आश्रयता विषय पूर्व पृष्ठा में दोनों मोटिपणी में दिया था प्रतिपाद्य उनका दर्शन का जो प्रतिपाद्य ज्ञान व्यतिरिक्त तो ये है आगे टीका में तब्धीम उपपादयती बाह्य अर्थ का जो उपलब्धि होते है ना ये जो संकलेश बाह्यार्थ तो नहीं संकलेश संक्ले बाह्यार्थक है तो ये जो संकलेश होता है उसका उपलब्धि ये कहते हैं दिखाते हैं भाष्य में उपल अग्नि उपलब्धे ही अग्नि दाहदी निमित्तम दुखम अग्नि दाहदि निमित्तम दुखम उपलब्ध अग्नि से दाह हो गया दाह से दुख होगा वो दुख पता चलता है नहीं चलता है पता चलता है तो कहते हैं उपलब्धते ही अग्निदाहादि निमित्त दुखम आगे ठीक है हम देखेंगे विज्ञानवादी कहता है अगर आप कहते हैं कि उपलब्धि होती है दुख इसलिए अर्थ मानना पड़ेगा कहते हैं उपलब्धि ही न हो दुख का उपलब्धि ही न हो उपलब्धि रहे ती दुख से माभूत थी चेत दुख का उपलब्धि ही न हो क्योंकि दुख उपलब्धि को आप हेतु बना करके बाह्यार्थ सिद्ध करते हैं हम कहेंगे दुख उपलब्धि ना हो इति चेत टीका में कहते हैं न बाह्यार्थवादी कहता है ऐसा नहीं होगा स्व अनुभव विरोधा हमारा हाथ जल गया हमको दुख हो रहा है आप कहेंगे कि आपको कोई दुख नहीं हो रहा है कौन मानेगा दो नंबर टिप्पणी स्व अनुभव विरोधा अर्थात तो स्वस्थ स्वय अर्थात तो बाह्यार्थ अपलापी न बाह्यार्थ को जो अपलाप करता है विज्ञानवादी कहते हैं यह क्लेश अनुभव उसी का ही बाह्यर्थ को मानने अपलाप करने वाले को ही जो दुख होता है विज्ञानवादी कहता है कि दुख न हो बाहतवादी कहते हैं आपको भी दुख होता है कभी नहीं होता है उंगली जलने से और होता है तो आप कैसे कहेंगे दुख न हो आपको ही होता है तो उपलब्ध है तरी स्वानुभव विरोधात इतिहा उपलब्धे तू अच्छा आगे भाष्य में ये अद्धि एक रह गया अच्छा अच्छा बीच में एक पंक्ति रह गया भाष्य में टीका में द्वितीय पंक्ति में तद उपलम्भे कुतो बाह्य सिद्धि संकलेश का उपलब्धि हुआ दाह हो गया उसे पीड़ा होता है इसका उपलब्धि होती है इसे बाहर में अर्थ है ये कैसे सिद्ध हुआ दुख का ज्ञान हुआ ये भी तो ज्ञान ही है सिद्ध होता है इसके लिए भाष्य में कहते हैं चतुर्थ तृतीय पंक्ति में उपलब्ध्य ही अग्निदादी निमित्त दुखम यदि विज्ञान व्यतिरिक्तम न अग्न्यादि जो बाह्य पदार्थ है दाहादि दाहादि का निमित्त है अग्नि है वो दाह का निमित्त है अगर विज्ञान से ज्ञान से भिन्न अगर अग्नि कुछ नहीं रहेगा तब फिर दाह हो जाएगा तो अगर जो है ज्ञान है ज्ञान से बाहर में कोई अग्नि नहीं है नहीं है तो दाह कहाँ से होगा दाह दी दुख न उपलब्धिता अभी विज्ञानवादी कहेगा ठीक है दाह दुखो नहीं हो तो अभी भाष्य में कहते हैं उपलब्ध थे है तू दाह दुखो उपलब्धि होता है अगर कहेगा नहीं होता है कहेंगे ठीक है तो तो एक ऐसा हम लोग बैठ करके कहीं विचार कर रहे थे कुछ ऐसे वेदांत का विचार चल रहा था तो हम तो चार पांच बैठे हैं गुरु जी आएंगे पढ़ाने के लिए तो तो ऐसे होते होते एक कहा कि ये शरीर मेरा नहीं है तो हम नहीं है आपका बोला नहीं हम दूसरे को बोला जाओ भाई दो ईंटा लाओ उसका एक ईटा नीचे रखेंगे ऊपर में एक पत्थर रखे होंगे उंगली को सब एकदम मतलब चूर चूर कर देंगे चूर्ण कर देंगे तो शरीर <laughs> है नहीं तो, तो कहते हैं वास्तविक तो जिसको उतना ये हो गया होगा वो कहेगा ठीक है करो कुछ ऐसा घटना भी हुआ है ग्रीस में एक हुए थे ज्ञानी उनका नाम था हेराक्राइटस तो वो सपरेट इससे पहले था तो वो कहा ऐसे तो कहा तो राजा ने कहा ये कैसे मतलब आप शरीर नहीं है नाम नहीं हो बोला ठीक है तो रास्वा में लाया गया तो उसका ये सब जो यहाँ से यहाँ से पूरा ऐसे मतलब मोड़ दिया गया दो चार लोग मिलकर के इसको मोड़ देंगे ये ये ये मतलब पांव सब सब ऐसे मोड़ दिए तो मोड़ते मतलब तो फिर हो सकता है कहीं थोड़ा खून खून भी निकला कुछ होगा कुछ गया होगा तो चला गया सब अभी उसका चलने फिरने का कोई सामर्थ्य नहीं है जब ये हो गया तो राजा पूछता है आप शरीर है नहीं है बोला मैं नहीं हूं अब मैं जा सकता हूँ फिर राजा उठ करके मतलब दौड़ करके इसके पास आ गया तो वो जो कहा ना अब मैं जा सकता हूँ तो शरीर छूट गया उसका दिया मतलब कभी कभी होता है जानते हैं हम उसे अलग नहीं है ऐसे और भी कहीं घटना हुआ है विदेश में भी ऐसे की जो ये तो वो तो वो तो, मतलब बहुत पहले की बात है ये जो मुसलमान का जो सुफी जिम कहते हैं ना ये हिंदू का वेदांत हम लोग यहाँ से लिए ये जब मधुसूदन सरस्वती के समय में वेदांत का एकदम शिखर देश तो उनसे जस्ट कोई सौ साल पहले ये जो जहांगीर का समय है आरंभ हो गया था ये मतलब वेदांतों को मुस्लिम लोग ग्रहण करने का और ये वेदांतों को वो लोग उर्दू में अनुवाद करना चालू किया और इसमें बहुत बड़ा भूमिका लिया शाहजहान का बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था दारा दारा सु, दारा सुजा ऐसा उसका नाम था वो सब वेदांत पंडितों को लगा करके इसको उर्दू में एक किया जब उसको उसलिए मार दिया क्या के विधर्मी है और उस समय में ये आरंभ हो गया था मधुसूदन सरस्वती अकबर का समय में थे तो उस समय में तो इसका शिखर हो गया उसी के बाद मतलब उसी आसपास अकबर होने से पहले ये वेदांत और मुसलमान ये मिलने से मुस्लिम में ये सूफी जी माया सुफीबाद जिसको कहते हैं लो वेदांति हैं ये फिर वेदांत मतलब उनका सूफी यहाँ निकल करके फिर ये वहां से तो इस्लाम आया था अब ये सुफी जीम उनका जो वेदांत था अगर सुफी जीम नहीं है तो मुसलमान इस्लाम का कुछ तत्व नहीं है उनका खाली है, थोड़ा सेवा करो सबको प्रेम करो का वही है और कोई विरोध करता है तो उसका गला काट दो ये है उनका बड़ा तो सुफी जीम फिर गया मतलब आरब की तरफ गया तो वहां का एक ऐसे ज्ञानी हुआ उसका नाम था जुनीद उसका शिष्य हुआ था अल हिलाज मंसूर ऐसे हुआ था वो किन्तु कहने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि का उर्दू में है कि अन अल हक वो कहा और मुसलमान कहां छोड़ेंगे कि तुम अल्लाह हो वो कहा मतलब अनल हक हम हो अहम ब्रह्माष्टमी मैं ही अल्लाह हूं तो उसको पकड़े तो फिर हो गया उसका जो खलीफा कहते हैं उसके पास लिया गया तो सबके सामने उसको डाला गया तो फिर उसका ऐसे टुकड़ा टुकड़ा किया गया ऐसे मछली काटते हैं ऐसा करते हैं तो हाथ पांव से टुकड़ा टुकड़ा कर दिए तो तो मरा नहीं तो फिर उसका जीवा काट दिया और ये जो घटना हुआ था वो गर्म बालू के ऊपर उसको डाल करके ये किया जा रहा था और बाकी लोग पत्थर फेंक रहे थे उसके ऊपर उस समय में उसका गुरुजी भी पीछे खड़ा था जूने जो उसको मना किया था ये मत करो ये स्थान ऐसा नहीं है कि आपका चीज ग्रहण हो जाएगा आप तो आप खाली वृथा मारे जाओगे वो कि मारा जाएगा कौन मारा जायेगा शरीर जी तो मारा जाएगा ना मंसूर ये बात बोला फिर जब मारा गया लोग जो पत्थर फेंक रहे थे मंसूर हसरा था उसका गुरु पीछे खड़े होकर के गुलाब का फूल डाल दिया और मंसूर रोने लगा तब लोग पूछे पत्थर खा के रो रहा था गुलाब मिलने से ये ए जो ए उसका गुरुजी जो जुनीद वो छदमा बेस्में था नहीं तो लोग उसको भी मार देंगे ना तो वो छदेश में था गुलाब फेंक दिया ये किंतु मंसूर किंतु पहचान लिया जुनीद को फिर वो रोने लगा तो लोग पूछे बोला कि वो बोला कि पत्थर मारने वाला तो मूर्ख है यह गुलाब डालने वाला जानता है तो वो जान करके भी पत्थर मारने वालों के साथ है इसलिए पता अतः तो अन्य अन्य धर्मों में भी होते हैं तो, तो वो जीशु की में न ये है, तो, है। तो, तो मतलब इसका तो कोई हम लोग ऐसे प्रमाण नहीं देखे किंतु उनका ये से पता चलता है थोड़ा शब्दावली से पता चलता है यहाँ आने से पहले और जाने के बाद जो शब्दावली इसमें थोड़ा लगता है कि हो सकता है अन्य धर्म में भी होते हैं किंतु इस धर्म में जैसे ज्ञान प्राप्ति करने का महान अर्थात महत्व माना जाता है ये अन्यत्र नहीं होता है नहीं होता है अर्थात तो लोगों का बीच में संस्कार नहीं होने से इसको बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाते है। क्या चीजें एक तो कुछ मतलब कुछ अन्य ग्रह का बात कहता है ऐसा करते हैं यहाँ क्या ना सामान्य लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है कि हाँ ऐसा ज्ञान होते हैं वो होते है। तो ठीक है प्रसंग से उपलब्ध थे तू दाह तो होता है टीका में विशिष्ट दुख उपलब्ध अनुपपत्ति सिद्धम फलम आह तो विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुपपत्ति अगर बाहर में अर्थ नहीं मानेंगे तो विशिष्ट दुख का ये उपलब्धि ये नहीं होगा हम लोग जो पढ़ते हैं ये गंगा लहरी इसको जो लिखे है शिवानंद वो लास्ट में नाम लिखते हैं वो जहांगीर का कन्या को विवाह किए थे और फिर जहांगीर का दरबार में थे इसलिए उनको इसमें वो ब्राह्मण था उसको फिर ब्राह्मण समाज से ये कहते हटाया दिया गया उसका अंतिम क्षण में गया काशी में काशी का पंडित लोग उसको बोले कि आप तो इस मतलब इस इलाका में नहीं रह पाएंगे फिर वो बाहर में रहा किंतु काशी का जो राजा था वो उसमें विद्वान था वो जानता था ये विद्वान है तो फिर उसको बाहर में एक घर मतलब ये दे दिया जुगाड़ करके दे दिया फिर वो वही रहा और अंतिम समय में उसका गंगा जी के पास जाकर के बावन श्लोक है वो बावन श्लोक पढ़ा तो फिर गंगा जी आकर के उसको ले गए ऐसे वहां लिखा गया है तो उस समय में अर्थात ये जो वेदांत का विद्वान और मुसलमान ये सब मिले थे टीका में विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुपत्ति सिद्धम फलम आह विशिष्ट दुख का उपलब्धि होती है अगर बाह्यर्थ नहीं मानेंगे तो इसका उपपत्ति नहीं होगा भाष्य में अतस्तन मनिया महे अस्थि बाह है ऐसा हम मानते हैं ठीक है में विज्ञान अतिरिक्त तो बाह्यर्थ भावी क्लेश उपलब्धि अविरुद्धा आशंका है अभी विज्ञानवादी कह रहे हैं विज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ मानेंगे नहीं तो भी क्लेश उपलब्धि हो सकती है दुख होने के लिए बाहर में थोड़ी पदार्थ होना चाहिए बाहर में पदार्थ नहीं है तो भी दुखो होता है नहीं होता है कभी होता है तो बाहर में पदार्थ मानने का क्या जरूरत है विज्ञानवादी कह रहे है इसका उत्तर देता है बाह्यार्थवादी कहता है नहीं भाष्य में नहीं विज्ञान मात्र संक्लेषो युक्त है केवल विज्ञान को मानेंगे तो दुख होगा ये संभव नहीं है अन्यत्र अन्यत्र अर्थात टीका में कहते हैं अन्यत्र दाह छेद आदि व्यतिरिक्त अगर बाहर में विषय नहीं होने पर भी दुख हो सकता है जब कोई दाह छेद नहीं हो रहा है तो भी दुख हो कहते हैं दाह छेद नहीं हो तो दुख कब हो जब आपका चंदन लगाया जाता है उस समय आपको दुख हो क्योंकि आपको तो बाह्य अर्थ से कोई दुख सुखों का संबंध नहीं है तो आपका चंदन लगाया जाने पर भी आपको दुख हो तो इस प्रकार तो कभी नहीं होता है अन्यत्र दाह छेद आदि व्यतिरिक्त दाह छेद व्यतिरिक्त क्या चीज चंदन पंख लेपा चंदन पंख पंख अर्थात चंदन उसका लेपनों से भी आपका दुख हो किंतु ऐसा तो नहीं होता है इसलिए बाह्यर्थवादी कहता है कि बाह्यर्थ मानना पड़ेगा यहाँ तक किचड़ चंदन का किचड़ क्या है <laughs> वही चंदन का जो लेप अच्छा ये चौबीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे दुण। दुण। दुण। दुण। दुण। दुण। दुण। आगे टीका में द्वाभ्याम अर्थापति भ्याम बाह्य अर्थवाद प्राप्त विज्ञानवादम उद्भावती दो अर्थापत्ति के द्वारा बाह्य अर्थ नहीं मानेंगे तो ज्ञान में वैचित्र्य नाना प्रकार की होना ये नहीं होगा और बाहर में अर्थ नहीं मानेंगे तो दाहोजन्य पीड़ा भी आपको नहीं होना चाहिए ये दोनों अर्थापत्ति से बाह्य बाह्यर्थवाद प्राप्त होने पर विज्ञानवाद उद्भावती अभी विज्ञानवादी आएगा आकर के उसका निराकरण करेगा प्रज्ञप्ते है सन्मित्व मिश्यते युक्ति दर्शनात्मित निमित शना प्रज समित युक्तिमित भूतदर्शनाष्य अभी विज्ञानवादी कहता है बाह्य अर्थवादी को आप कहते हैं प्रज्ञाप्त है संमित्व जो ज्ञान होता है उसका निमित्त अर्थात विषय बाहर में है ऐसा आप कहते हैं क्यों कहते हैं युक्ति दर्शनाथ आप कहते हैं दो अर्थापति दिखा दिए यद ईष कहते हैं कि वो जिसको आप कहते हैं कि ज्ञान का निमित्त बाहर में है कहते हैं निमित्त निमित से जिसको आप निमित्त तो कहते हैं वो निमित्त तो नहीं है कब नहीं होता है कहते भूत दर्शनार्थ जब तत्व दर्शन होता है जिसको आप निमित्त तो कहते हैं वो निमित्त तो नहीं है जिसको घटों में बहुत ज्यादा घट नहीं जिसको कहेंगे कि अलंकार में बहुत ज्यादा महत्व है वो जब कोई सोने में बनाया हुआ पदार्थ को देखेगा वो उसको अलंकार रूप से देखेगा ना सोना रूप से देखेगा अलंकार रूप से देखेगा क्योंकि उसको अलंकार में बहुत महत्व है तो किंतु जिसको उसका तत्व ज्ञान होगा तत्व ज्ञान अर्थात पदार्थ जानेगा ये तो, जाने तो सोना ही है जैसे सोना उसको चाहे गणेश जी हो चाहे चूहा हो तो कहेंगे तो सोना ही है तो जिसको पदार्थ तो का तत्व ज्ञान होगा उसका ये जो आप जिसमें महत्व देते हैं उसका कोई ये नहीं है अभी आप कहते हैं कि हमको सोने का गणेश जी का ज्ञान हो रहा है सोनार कहेगा हमको तो सोना का ज्ञान हो रहा है तो अभी आपको जो गणेश जी का ज्ञान हो रहा था इसका जो विषय था गणेश जी अभी वो गणेश जी कहाँ रहे अब तो सोना है तो ये विज्ञानवादी कहता है आपको तत्व तो दर्शन नहीं हो रहा है आप बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाले है हैं कहता है विज्ञानवादी तो इसलिए आप स्थूल पदार्थ को देखते है कहते हैं ये है, है तो उसे कुछ नहीं है कहेंगे ठीक है अभी गणेश जी नहीं है सोना है कहते सोना तो है ना ये तो बाहर में है कहेंगे ये तो हम दृष्टांत दिया आपको सोना दिखता है हम कहेंगे सोना है ना पृथ्वी है कहेंगे पृथ्वी है पृथ्वी है ना जल है जल है ना तेज है तेज है ना आप कहाँ तक जाएंगे अंतिम में कहेंगे वो है ना केवल ज्ञान हो रहा है कहेंगे आकाश है ना आपको आकाश का ज्ञान हो रहा है कहेंगे आकाश ऐसे ज्ञान हो रहा है कहेंगे तो फिर बाहर में क्या पदार्थ है कुछ नहीं पदार्थ केवल ज्ञान हो रहा है ये विज्ञानवादी कहेगा निमित्त से आप को जिसको ज्ञान का निमित्त मानते हैं निमित्त विषय जिसका विषय कहते हैं वो निमित्त नहीं हो विषय नहीं है तो कब नहीं होता है कहते हैं भूत दर्शनात् तो जब भूत दर्शन होता है अथवा ईश्वत अभूत दर्शनाथ इस प्रकार के भी पदार्थ लगा सकते हैं आप निमित्त मानते हैं क्योंकि आपको भ्रांति होती है वास्तविक वहां कुछ गणेश जी नहीं है वो तो सोना ही है आपको खाली गणेश जी का भ्रांति है तो भ्रांति होने से आप मानते हैं या तो तत्व दर्शन होने से बाहर पदार्थ तो नहीं रहता है नहीं तो आपको भ्रांति होने से बाहर पदार्थ तो दिखता है ये विज्ञानवादी कहते हैं ये श्लोक का संख्या 25, 25, फाइव श्लोक का संख्या अलग लिखा ना ये 25 है पूर्व में 24 गया पच्चीस रहता टू फाइव अच्छा ठीक ठीका तो अभी विज्ञानवादी बाह्य अर्थवादी को पूर्वार्थ में कह दिया कि आपने जो प्रज्ञाप्ति को अर्थापत्ति दिखा करके विषय वाला कहते हैं ज्ञान होता है तो विषय है तो ऐसा आप जो कहते हैं बाह्य अर्थवादी का क्या हानि हुआ इसे हम कहते हैं ऐसा तो हानि क्या हुआ तो है में वस्तु का नाम वस्तु क्षति इति आसंख्य वाही कहता है हाँ है बाहर में इसे हानि क्या हुआ विज्ञानवादी कहता है श्लोकों का उत्तरार्थ निमित्त से अनियमित्व भूत दर्शनादेश जिसको आप निमित्त तो कहते हैं जब वास्तव तत्व ज्ञान होता है वह निमित्त नहीं है जैसा हम कहते ना बिल्कुल अभिवेकी जब होते है कहते उसने हमको धक्का लगा दिया हम गिर गया और हाथ टूट गया ये बिल्कुल बहुत अभिवेक अवस्था में ऐसा हम लोग कह देते हैं थोड़ा जब शास्त्र पढ़ता है विवेक होता है कहते हैं हमारा प्रारब्ध था वो तो निमित्त है वो कोई जानबूझ के थोड़ी कर दिया तो वो तो निमित्त था प्रारब्ध हमारा था ये थोड़ा विवेक होने पर तो इसी प्रकार की जितना जितना आगे आगे बढ़ता है तत्व तो तो ज्ञान उतना उतना जिसको निमित्त कहते हैं वो सब निमित्त नहीं होंगे टीका में मतांतरे प्राप्ते तो निराकरण उच्यते विज्ञानवादीना ना मतांतरे प्राप्त है छ नंबर बाह्य प्राप्त होने पर विज्ञानवाद उसका निराकरण करता है श्लोक से तात्पर्य आह अभिभाष्य आरम्भ करते हैं इसी श्लोक का अत्र उच्यते विज्ञानवादी कहता है टीका में तुर्वाधम तो विभजते विज्ञानवादी क्या कहता है तो कहता है कि बाढ़म आप जो कहते हैं प्रज्ञाप्ति स निमित्त तो, युक्ति दर्शनार्थ जो ज्ञान होता है उसका विषय है क्योंकि विषय नहीं होगा तो ज्ञान में वैचित्र नहीं आएगा दुख नहीं होना चाहिए तो अभी सिद्धांत कहता है कि बाढ़म मतलब विज्ञानवादी विज्ञानवादी कहता है कि बाढ़म बाढ़म अर्थात तो सत्यम आप जो कहते हैं ठीक है जब ऐसा कहा जाता है ना बाढ़म सत्यम इसको कहते हैं अर्धांगीकार है आप जो कहते हैं वो तो ठीक है आगे क्या शब्द कहेंगे किंतु आप जो कहते हैं ठीक है किंतु इसको कहते हैं अर्ध अंगीकार पूरा पूरा नहीं मानते अर्ध अंगीकार भाष्य में बाढ़ एवं प्रज्ञप्ते है सनिमित्तम द्वय द्वय संक्लेश उपलब्धि उक्ति दर्शन दिशते प्रज्ञप्ति जो ज्ञान होता है सनिमित्त सविषयत्व इसका विषय है क्यूँ द्व द्व वैचित्र्य और संक्श का उपलब्धि वैचित्र्य का उपलब्धि ज्ञान घटो पटो नदी पर्वत नाना प्रकार की होता है संकलेश पीड़ा का अनुभव होता है ये दोनों युक्ति हो गया युक्ति अर्थापति ईषे तो या कहते हैं ये तो जो आप कहते हैं टीका में द्वैती न स्तव तत्व प्रधान विज्ञानवादी कहता है बाह्यर्थवादी को कहता है कि आप लोग द्वैती है मानते हैं कि ये बाहर में अर्थ है ज्ञान भी है और बाहर में अर्थ सब नाना प्रकार के आप बहुत द्वैत मानते हैं ये जो आप द्वैती ऐसा क्यों मानते हैं युक्ति से मानते हैं तर्क प्रधान अगर बाहर में विषय नहीं होगा हमको नाना प्रकार ज्ञान नहीं होना चाहिए ये केवल आप तर्क को आश्रय करके ऐसे कहते हैं न प्रती मात्र शरणता युक्ता आपको तो कोई अनुभव है ही नहीं खाली तर्क करते हैं इतनी महत्व आह अर्थात तो ऐसे मन में रख करके विज्ञानवादी बाह्य अर्थवादी को कहता है भाष्य में स्थिरी भव तावत तुम संतुष्ट रहो विज्ञानवादी बाह्य अर्थवादी को कहते हैं बाह्य अर्थवाद अब तर्क से सिद्ध करते हैं ऐसा करते हैं तो संतुष्ट रहो तो कहते हैं तो संतुष्ट रहो जब दोनों विवाद करते होंगे एक आदमी अचानक कह देगा आप संतुष्ट रहो अर्थात उसका बाद कोई ग्रहण करता है नहीं करता है तो ग्रहण करेगा तो कहेगा कि हाँ ठीक आप जो कहते हैं ठीक है किंतु अर्थात हट जाना चाहेगा जब कहेगा संतुष्ट रहो। हम तो भाई अपना रास्ता तो इसी प्रकार कहते हैं स्थिरी भगवता वो तुम युक्ति भाष्य युक्ति दर्शनम वस्तुनस तथा तो अभ्युपगमे कारणम इति यहाँ तक आप स्थिर रहो अर्थात आप संतुष्ट रहो किस विषय में कहते हैं वस्तुन तथा तो अभ्युपगम में वस्तु तथा तथा बाहर में है वस्तु बाहर में है ऐसा मानने में आपके पास क्या है कहते हैं युक्ति दर्शन कारण यही कारण है अगर बाहर में वस्तु नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा युक्ति दर्शनम वस्तुनस तथा तो अभ्युपगमे कारणम इति तावत स्थिरि भवो इसमें आप संतुष्ट रहो अभी बाह्य अर्थवादी कहता है भाष्य में अत्र भ्रूही किम हम अगर संतुष्ट हो गए तो आपका क्या हुआ इसे तो बाहर में विषय है इसे आप क्या हमको कहते हैं अत्र किम उसे क्या हुआ किम तीका में टिप्पणी में युक्ति दर्शन बाह्यार्थ अभ्युपगमान युक्ति के द्वारा तर्क के द्वारा बाह्यर्थ अभ्युपगम मानने पर क्या हानि हुआ आप ठीक है टीका में बाह्य अर्थस्य तथा प्रज्ञप्ति विषयत्व जो भाष्य प्रथम पंक्ति में दिया ना वस्तुनो तथा तथात्व क्या है ठीक है टीकाकार करें वस्तुनो अर्थात बाह्य से अर्थस्थात्म अर्थात प्रज्ञप्ति विषयत्व ज्ञान का विषय तस्ुपगमें उसको मानने में कारण क्या ुक्ति दर्शन कहा था अगर विषय नहीं है तो ज्ञान नाना प्रकार नहीं होना चाहिए विषय नहीं है तो दुख भी नहीं होना चाहिए इति अर्थे तव स्थिरी भव इस अर्थ में आप दृढ़ रहो अपना इति योजना अभी बाह्यदी कहता है विचार दृष्टि अवस्ट अहम वर्तते किम तूषण ब्रूही पांच नंबर टिप्पणी विचार दृष्टि एवं अवस्टभ्य अवस्ट का अर्थ तर्क प्राध तर्क प्राधान्य एवं अवलंब्य बाह्यर्थवादी कह रहे हैं तर्क को हम आश्रय करके हम स्थिर हैं तो किम तत्व तो दूषण ब्रूही इसमें दोष क्या हुआ हम तो आपको तर्क दिखाया बाहर में अर्थ तो नहीं मानेंगे तो ज्ञान नाना प्रकार नहीं होगा और दुख भी नहीं होना चाहे दाव हम ये माना तो इसमें दोष क्या दिखाओ ऐसे बाह्य बाह्यर्थवादी कहता है टीका में उत्तरार्धम उत्तरार्धम उत्तरार्धम उत्तरार्धम आगे है है तत्र तत्र उत्तराधम तेउ टीका तृतीय पंक्ति में है ना न त्रोत्तराधम सिद्धांति व्याकन उत्तर आह सिद्धांति अर्थात विज्ञानवादी तो उत्तर विज्ञानवादी उत्र देता है श्लोक का भाष्य में निमित्त निमित्त प्रज्ञप्यालंबन अभिमत घटाधर अमित अनावलबन वैचित्र्य अहेतुत्व इष्यते अस्माभि विज्ञानवादी कहता है आप जिसको निमित्त कहते हैं निमित्त किसका निमित्त प्रज्ञाप्ति का आलम्बन अभिमत ज्ञान होता है घट ज्ञान घट ज्ञान का आलम्बन अभिमत आप मानते हैं जिसको है नहीं कुछ आप खाली मानते हैं तो प्रज्ञाप्ति अर्थात ज्ञान ज्ञान का जो आलंबन आलंबन है नहीं आलंबन अभिमत अभिमत अर्थात खाली मानना अभिमान करना कौन है वो कहते हैं घटा दे सब समान अधिकरण प्रज्ञाप्त आलम्बन अभिमत घटादेर देर विज्ञानवादी कहते हैं अमित नहीं है अर्थात अनालंबनत्व वो कोई ज्ञान का आलम्बन नहीं है समान अधिकरण अनियमितम का अर्थ अनालंबनत्व इसका अर्थ वैचित्र्य अहेतुत्व ये जो बाहर में विषय आप खाली मानते हैं वो ज्ञान का वैचित्र्य के लिए कोई निमित्त नहीं है ईश्वत असमा हम ऐसे मानते हैं हम तो ऐसे जानते हैं टीकाने घटाधेर वैचित्र्य अहेतुत्व प्रश्न पूर्वक हेतु मह अभी विज्ञानवादी कह दिया कि बाहर में होने वाला पदार्थ ज्ञान में वैचित्र्य नहीं है अभी बाह्यवादी पूछेगा भाष्य में कथम कैसे बाहर का विषय ज्ञान में वैचित्र का हेतु नहीं है कथम भूत दर्शनात परमार्थ दर्शनाथ श्लोक का अंतिम शब्द दिया भूत दर्शनात तो भूत दर्शनात तथा परमार्थ दर्शनात अगर उसका तत्व का ग्रहण होगा तो आप उसको घटन ही कहेंगे उसका मिट्टी ही कहेंगे भूत दर्शनात तथा तत्व दर्शनात ठीक है परमार्थ दर्शनम यहाँ छह नंबर टिप्पणी आएगा परमार्थ दर्शनम नम के ऊपर छह नंबर टिप्पणी टिप्पणी देख लीजिए नीचे दर्शनम पर्यालोचनम विचार अगर आप वस्तु तो उसको विचार करेंगे तब तक तो क्या होगा प्रपंच कहते हैं भाष्य में नहीं घटो यथाभूत मृद रूप दर्शन न सती तद व्यक्ति अस्ति के नूत मृद रूप का दर्शन हो जाने से जो मृद रूप है मिट्टी है मिट्टी यथाभूत दो नंबर टिप्पणी घट यथाभूत अर्थात तो घट अपेक्षा परमार्थ स्वरूप घट के अपेक्षा मिट्टी वो अधिक स्थाई है वही उसका यथाभूत तो घट जब मिट्टी का दर्शन हो जाता है मिट्टी का दर्शन अर्थात तो मिट्टी ही वास्तव है इधर इस प्रकार की हो जाता है सती तद तो व्यतिरय किरण मृद व्यतिरियर्ण घटो नास्ती मिट्टी ही है घट किसको कहते हैं ये वास्तव स्थिति है टीका में तत्र तो वैधर्म्य दृष्टान्त आह तो जब मिट्टी का ठीक ठीक -थी ज्ञान हो जाता है मृद व्यतिरकर्ण घटो नास्ती ये कहते हैं और जब अश्व का ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा तब तो तो व्यतिरण गौ रहेगा जब अश्व का ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा उससे भिन्न गौ रहेगा मिट्टी का ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा तो मिट्टी से भिन्न घटो कुछ नहीं है किंतु जब अशोका ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा उससे भिन्न गौ रहेगा लेगा लेगा। वो तो अलग बात में दृष्टांत दिखाते हैं जैसे आपको अशोका ज्ञान पूरा बढ़िया हो गया उसको देख लिया उसका ऐसा है ऐसा है ऐसा है उससे किंतु गौ अलग रहेगा क्यों ये जो गऊ है ये अश्व है मतलब ये जो गौ है वो क्या अशोक का कार्य है क्या नहीं है किन्तु जो घट है वो मिट्टी का कार्य है कारण का ज्ञान ठीक ठीक हो जाने से कार्य कुछ नहीं रहेगा इसी प्रकार की यहाँ अशु का ज्ञान हो जाने से गऊ नहीं रहेगी ऐसा बात नहीं है इस दुनिया में कोई कार्य कारण नहीं है अर्थात यहाँ कोई ऐसे प्रकार के चीज नहीं है ये तो दृष्टांत तो देता है विज्ञानवादी इसलिए जब वेदांत विज्ञानवाद को खंडन करते हैं कहते हैं आप अभी किसको को दिए अशु और महिष को आपका मत में दृष्टान्त तो है क्या हफ्का मधु में दृष्टांत नहीं है तो दृष्टांत तो नहीं है तो फिर आप क्या बात करेंगे क्या फिर आप तर्क देंगे तो फिर ये के उपनिषद में थोड़ा अधिक खंडन आता है इसका तो कहेंगे ये नहीं बनेगा तो ये जब वेदांति जो बाहर थे को खंडन करेगा शून्यवाद वहां आकर के हम तो वही कहते हैं ये कुछ भी नहीं है क्योंकि वो विज्ञानवादी जो ज्ञान कह देगा वो कहेगा वो भी नहीं है तो इस प्रकार की अच्छा यथाभाष्य में यथा अश्वान महिष अस्व से महीश कोई अस्वसे महीष भिन्न है किंतु तो इसी प्रकार की ये मिट्टी से घटा कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है अच्छा उन्तीसवा आगे एक लंबा पंक्ति छूट गया है उसको लिखना भी पड़ेगा आज यहाँ तक पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णा पूर्णमुग्य